उन्होंने शारदा देवी का ही परमेश्वर के रूप में माँ के रूप में पूजन किया क्या ईश्वर नहीं है सब नहीं क्या स्त्री ईश्वर नहीं है पुरुष ईश्वर नहीं है क्या बेटा ईश्वर नहीं है बेटी नहीं है क्या पेड़ नहीं है पौधा नहीं है गाय नहीं है समुद्र नहीं है जब सब परमेश्वर का रूप है तो कहीं किसी रूप में परमेश्वर की पूजा करना ये परमेश्वर की ही पूजा होती है इसको अंगवती बोलते हो अंगवती उपासना एक अंग की पूजा करना और सर्वांग की पूजा मानना और ये होती है सत्यवती पूजा अन्यवती अंगवती सत्यवती ये ब्राह्मण आरण्य ग्रंथों में इस ढंग से उपासनाओं का वर्गीकरण है सत्योति पूजा क्या होती है अरे बाबा वो मत बताओ ना? वो आत्म पूजा हम जो खाते हैं वो हमको भोग लगता है वो वो अपने मुंह में डालते हैं भोजन और हमारे आत्मा के रूप में बैठा हुआ जो परमात्मा है उसकी पूजा होती है सच्य परमात्मा आत्मरूप है सत्य परमात्मा हमारा खाना हमारा पीना हमारा चलना यज कर्म करो सब सदा खिलाफ सब परमात्मा का स्वरूप सब परमात्मा का स्वरूप है आत्मरूप से पूजा जो है देखो हमारा चेला हमको हमारी पूजा करता है ना? चंदन लगाता है माला पहनाता है, आज तो उसकी नजर अच्छी है और हमारी गलत है हमारी खराब है वो तो हम को ईश्वर के रूप में देख ले और हम अपने को ईश्वर के रूप में ना देख ये कोई बात हुई है? ये कोई बात हुई कि हमारा चेला तो हमको ईश्वर के रूप में देखे राम कृष्ण के जीवन में आया है वो तो स्वामी विवेकानंद का पहले नाम था नरेश बड़ी आसक्ति थी परमहंस जी की नरेंद्र के प्रति रात रात को नींद छोड़ के चिल्लाते थे नरेंद्र नरेंद्र गंगा जी में जाके खड़े हो जाते रात को जागते हाथ में आंसू आता व्याकुल होते नरेंद्र नरेंद्र एक दिन नरेंद्र जी आए और बोले परमहंस जी जैसे राजा भरत हरिन के बच्चे पर आसक्त हो गए तो उनका दूसरा जन्म हरिण का हुआ वैसे कहीं आप हमारे ऊपर आसक्त हो जाएं और आपको भी अगला जन्म लेना पड़े तो कितना बुरा होगा परमहंस जी ने कहा कि देखो बेटा तुम तो हमको मानते हो परमेश्वर भावना से विश्वास से, संकल्प से कल्पना से तुम हमको परमेश्वर मानते हो और मैं तुमको परमेश्वर मानता हूँ अपने अनुभव से साक्षात्कार से कि तुम साक्षात परमेश्वर के स्वरूप हो जो मैं हूँ सो तुम हो जो तुम हो तो मैं हूँ ये आत्मरूप से परमेश्वर की उपासना है इसको सत्यवती उपासना कहते हैं हो आ, ये भी उपनिषदों में समझते हैं तुम्हारा नुकसान हो गया तो पूरे कपड़े की कीमत मैं तुमको दे देता हूँ ले लो है? अरे मेरे बाप उसने कहा देखो हमने कीमत के लिए कपड़ा नहीं बनाया था कि हमको दस रुपए में हमारा स्थान बिक जाएगा इसके लिए ये कपड़ा नहीं बनाया था ककाये के लिए बनाया था एक नंगे का अंग ढके इसके लिए बनाया था एक जड़ाते हुए आदमी का जाड़ा मिट जाए इसके लिए बनाया था ने? किसी के काम आवे हमारा कपड़ा उसके उपयोग के लिए बनाया था क्या हमने 10 रुपए का फायदा उठाने के लिए कपड़ा बनाया था जब हमारे बनाए हुए कपड़े की उपयोगिता ही नष्ट हो गई तो हम रुपया के क्या करेंगे? ये किसी के काम नहीं तो हम इसकी कीमत कीमत लेके क्या करेंगे? कीमत तो तब होती ना जब ये किसी के काम आता देखो ये है काम करने का दृष्टिकोण ये है अरे महाराज उसी दिन से वो गुंडा सज्जन बन गया सत्पुरुष बन गया उसके जीवन में परिवर्तन कर आप देखो आप कर्म करते हो किसके लिए कस्मई देवायो ओम नमो नारायण विश्व श्री नंदतीस्फु मृतगवीर विप्रुषालाताकोचिता प्रदिमहसा ब्रह्मभा बोधधारा विघटितखिलाकार संस्कार प्रति पद हो ये सब आविदैविक शक्तियां हैं जो समि में रहकर हमारे जीवन पर अनुग्रह करती रहती हैं परंतु इस प्रार्थना का जो फल है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में होता है अध्यात्मिक माने शरीर के भीतर आप लोग अध्यात्म अध्यात्म सुन के ये न समझें कि अध्यात्म माने कहीं बाहर कुछ होता है आत्मन एव किसी अध्यात्मम जो शरीर के भीतर हो उसको अध्यात्म बोलता अध्यात्म पोथी नहीं अध्यात्म मंडल नहीं अध्यात्म मकान नहीं अध्यात्म सातवें आसमान में नहीं अध्यात्म माने हमारे इसी शरीर में इसी जीवन में अब देखो शांति पाठ सकते हैं मित्र देवता हमारे श्रवण में मन में निधि में जो प्रतिबंध है उसको सम्मो निवृत्त करेंगत दिन के देवता है मित्र रात्रि के देवता है वरुण और दोनों के देवता है अर्जमा इसका अर्थ ये है कि दिन में रात में दोनों में अध्यात्म चिंतन में हमारे श्रवण में मनन में आत्मचिंतन में सर्वात्म चिंतन में कोई बाधा न पड़ मित्रस्य से चक्षुषा शर्दान भूतान समक्षमता सूर्य की आंखों से संबोधित सूर्य चोर को भी रोशनी देता है हो नहीं कि चोर की आंख को मना कर दे कि हम नहीं देते और साहुकार की आंख को भी रोशनी देता है सूर्य समदर्शी होता है मित्र से चक्षुषा सूर्य की का मत अपने दिल को न बिगाड़ना यदि दुनिया में चोर बदमाश को देख के हम अपना दिल बिगाड़ने लगेंगे तो दिन बाहर दिल बिगाड़ते ही बिगाड़ते बीतेगा तो सबसे बढ़िया बात यह है की मैं आपने रात स्ने मैं प्रिया जो स्नेह से हमको भरते। पिघला दे वो कड़े को पिघला दे सूर्य है ना हम बार पर मक्खन पर उसकी रोशनी पड़ती है हमारे दिल पर उसकी रोशनी पड़े और स्नेह से हमारा हृदय भर जाए जा वरुण रस का देवता है रात्रि का देवता हमारा श्रम श्य प्रतिबंधा इतिशम शोतन कर रहे हमारे जीवन में जो रुकावट है आगे बढ़ने में उसको जो शांत कर दे रुकावट को बिटा दे अड़चन को बिटा दे प्रतिबंध को बिटा दे उसको श्रम बोलते हैं श्याति इतिश जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान दे उसको बोलते हैं सम शास्त्र जो अशांति को मिटा दे दुख को मिटा दे अज्ञान को मिटा दे मृत्यु का भय मिटा दे इसका नाम है सम तो दिन में भी सम रहे और रात्रि में भी रहे और अर्थना दोनों में सम्रहदय प्रार्थना है दोनों का नतीजा होता है देखो दिल में कहा, कहा नतीजा हो वो भी होना दिन रात और दोनों ये तो हमारे जीवन में रहते ही है प्रातः काल सायकाल दिन और रात चतवार किल संधयती अहोरात प्रत्ये दिन रात की चार संधिया होती है चार देवता हमारी रक्षा करें हमारे मन में अशांति ना हो जब हम अशांति बुलाते हैं ना स्वयं तब देवताओं का तिरस्कार हो इतने बड़े-बड़े देवता देख रहे हैं पहरा दे रहे हैं कि हमारे हृदय में अशांति जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में राज करने के लिए खड़े हुए त्रिभंग ललित मन मंद, मंद मुस्कान प्रेम भरी चित्र पिता अंबर भारी मोर मुकुटवारे मोरले मनोहर खड़े हुए बासुरी बजाई लोग आए तो काम आया वो काम बेटे मेरे सामने आ रहा है पिता के सामने और पुत्र काम चेष्टा करे मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है उत्तम भयन उत्तम भयन बाप के सामने बेटा गुरु के सामने चेला क्रोध करे बाप के सामने बेटा काम करे और माँ से ही बेटा लोग करने लगे नहीं बड़ों के सामने कुछ थोड़ी सी मर्यादा धारण करो भाई अपने काम को क्रोध को लोभ को मोह को, को, को, को। बड़ों के सामने जाहिर करने में थोड़ी शरण आनी चाहिए उसमें बहुत तो जाना चाहिए देखो अपने जीवन में चार बार बताइए हमारे श्रवण काम क्यों नहीं देते हैं हमारे मन संशय निवर्तक क्यों नहीं होते हैं हमारा निधिध्यासन विपर्जय तो निवृत्त क्यों नहीं होता हम सुनते हैं संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता में ये निश्चय क्यों नहीं होता तो अरे बाबा निश्चय करके आए हैं कि जब सत्संग में से उठेंगे तो बाजार में जाएंगे और बाजार में जाके अमुक को ऐसे ठगेंगे अमुक की गाठ ऐसे काटेंगे अमुक को धोखा ऐसे देंगे निश्चय तो करके आए होइये और कहोगे आत्मा ब्रह्म की एकता का निश्चे क्यों नहीं हो जाता नहीं सन्न तो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुक्रमा इंद्र देवता हाथ के देवता हैं। इंद्र हाथ के अधिदेवता है बृहस्पति बुद्धि के अधिदेवता है और विष्णु पाव के अधिदेवता है उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे लिए शांति शांति शांति तो हाथ से जो काम होता है उसमें देवता के रूप में इंद्र रहता है जब हम बुरे काम करते हैं गलत काम करते हैं तब हमको अशांति होती है आपके हृदय में बेचैनी है आपने आज हाँ आज से पहले कल कल से पहले परसों कभी न कभी आपने कोई गलत काम इन सब आपके मन में बेचैनी हो रही है आपको दीखी डकार आ रहे हैं आपने जरूर कुछ मिर्च कुछ राई खाई है वो आपको अपच हुआ है ज्यादा खाया है ज्यादा न खाया होता मिर्च न खाई होती है? तो आपको ये कड़वी डकार नहीं आती दूसरे के काम से दूसरे का दिल बुरा नहीं होता अपने काम से अपना दिला दिल बुरा होता है शनो इंद्रो बृहस्पति इंद्र देवता हमारे हाथ के देवता हैं, वो बैठकर इससे काम लेते हैं काम कराते हैं और सच पूछो तो मशीन जो चलाता है वो अपने लिए तो कुछ न कुछ उसमें से खाने पीने का निकालता ही है ना तो ये हाथ भी मशीन चलाने वाला ये जो हाथ का विभाग है ना दुनिया ने दुनिया में इसको चलाने के लिए ईश्वर ने इंद्र का रूप ग्रहण किया तो कर्म का प्रेरक भी वही है और कर्म का आरंभ भी वही यज्ञ करने की हाथ में शक्ति आती है जिस ईश्वर की औपाधिक मूर्ति से उसका नाम है करता कर्ता बन तो के बैठा है और जिस औपाधिक मूर्ति के द्वारा वो आहूति ग्रहण करता है इंद्र उसमें भी है ईश्वर की प्रेरणा से कर्म होता है और ईश्वर ही उसका भोगता होता है ये आत्मा तो दृष्टा है साक्षी है न करता है भोगता है ये तो बहुत मजेदार है तो इंद्र से जब हम शांति की याचना करते हैं हमारे लिए शांति हो तो उसका सीधा अर्थ यह है कि हमारे शरीर से ऐसा कोई काम न हो जिससे हमारी शांति में बाधा पड़े इंद्र रहता होगा स्वर्ग में पुराणों में लिखा ही है वेदों में भी इंद्र का नाम आता है बहुत पर मीमांसकों में जो पुराने हैं वो न इंद्र देवता का लोक मानते हैं न उनकी मूर्ति मानते हैं आ, वो तो मानते हैं कि ये जो शब्द है इंद्र शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं इंद्रम जुहोमी इंद्राय स्वा तो ये इंद्र शब्द के उच्चारण से जो हमारे शरीर में थक्का लगता है वो अलग अलग जब आप कोई शब्द का उच्चारण करते हैं ना तो आपके शरीर में एक स्पंदन होता है एक हरकत होती है और शरीर में ही नहीं आकाश में भी होती है उससे इंद्र देवता पैदा हो जाता है तो इंद्रंजु होमी हजार आदमी एक साथ बोले और इंद्राय स्वा बोले तो हजार इंद्र पैदा होगा हजार कुंडों में एक साथ यज्ञ की आहुति लेगा तो सबर स्वामी कुमार भट्ट आदि जो हैं, वो इंद्र की कोई स्थिर मूर्ति नहीं मानते हैं शब्द में जो कर्म या संप्रदान विभक्ति है उसी को इंद्र मानते हैं लाथ से हाँ काम करो यदि स्वार्थ से करोगे भाई भतीजे के लिए करोगे अन्याय से करोगे बेईमानी से करोगे तुम्हारे हृदय में आज नहीं तो कल अशांति होगी रोग होगा बेचैनी होगी शारीरिक और मानसिक रोग होगा तो हमारा सुख मिटे हमारा ज्ञान मिटे हमारे मृत्यु का दूर हो मृत्यु का भय दूर हो इस ढंग से हमारे शरीर से काम हमारी बुद्धि कैसे सोचती है सन्न इंद्रो बृहस्पति है तो बृहस्पति बृहस्पति देवता सातवें आसमान में है। एक तारा है बृहस्पति और एक है चंद्रमा आप लोगों ने पुराण में एक कथा जरूर पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी तो सुनी होगी और नहीं तो पंडित लोग छिपा जाते हैं वो है तो भागवत में ही भागवत के नवे स्कंद में है जब पंडित लोग सप्ताह की कथा करते हैं तब तो इसको छिपा जाते हैं मैं भी छिपा जाता हूँ बोला दूसरे पंडितों पर आक्षेप करने से क्या फायदा है ना छिपा लेते हैं तो जब और छोड़ ही रहे हैं तो चलो इस प्रसंग को भी स्वतंत्र रूप से प्रवचन करना होता है तो इसका प्रवचन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ये नवे स्कंध में भागवत एक की एकत्र बृहस्पति की स्त्री थी तारा तो बृहस्पति महाराज बड़े विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े गंभीर बुद्धि के देवता लोगों को जैसे वकील लोग बैरिस्टर लोग सुझाव सलाह मशबिरा देते रहते हैं वैसे बृहस्पति भी देवताओं को सलाह देते रहते हैं तो उनको कभी अवकाश ही न मिले कि अपनी पत्नी तारा के पास बैठ के कुछ गप सब ठाके मनोरंजन करें उसको हंसाएं खिलाएं घुमा फिरावे खिला तो बेचारी तारा जो है वो उब गई अपने दार्शनिक विश्वास क्षति से उब गई हमको पंडिताई थोड़ी चाहिए। पंडित पति किस काम का विद्वान पति किस काम का बुद्धिमान पति किस काम का तब तारा का आकर्षण हो गया चंद्रमा की ओर चंद्रमा बड़े सुंदर हैं, मन को बहुत प्यार देते हैं अब बृहस्पति जी को तो रख गए लोगों को सुझाव सलाह देने में और वो चंद्रमा के साथ फंस गए ये भागवत में कथा है हो भागवत में बोला सुंदर के साथ फंस गई चुलबुले के साथ फंस गई चटकीले के साथ फंस गई आहा हा फस गई अब महाराज पेट में आ गया बच्चा सब विवाद हुआ ये किसका हमको कहने का मतलब यह हो कि यदि आप में कोई जज हो है ना कोई बैरिस्टर हों तो जरा अपनी पत्नी का भी ख्याल रखें नहीं तो उसको अपने साथ घुमाएंगे, नहीं मनोरंजन नहीं करेंगे बातचीत नहीं करेंगे तो किसी न किसी चुलबुले की ओर उसका आकर्षण हो जाएगा ये तो भागवत में कथा है बंगला तो एक और है मन का देवता चंद्रमा और एक और है बुद्धि का देवता बृहस्पति और तारा है इस जगत से तारने वाली अपनी वृत्ति तो वो बुद्धि के अनुसार चलेगी तब तो कल्याण भाजन होगी उसमें धर्म होगा भक्ति होगी जोग होगा मुक्ति होगी और जब वो मन के अनुसार चलने लगेगी है तो अपने मार्ग से गिर जाएगी चंद्रमा है मन का देवता और बृहस्पति है बुद्धि का देवता ये देखो आकाश में तारा भी है एक बृहस्पति है एक चंद्रमा है और एक तारा ऐसा था ऐसी थी वो तारा संस्कृत में तो स्त्रीलिंग है कि वो पहले बृहस्पति के साथ रहता था फिर झुक गया हो चुप के चंद्रमा के साथ चलने लगा महात्माओं ने आकाश का निरीक्षण किया और ये युक्ति दे दी देखो इसमें सीखने की बहुत बात है आपका मन प्यार देता है आपकी बुद्धि विचार देती है आपका झुकाव किधर है आसक्ति की ओर है कि विवेक की ओर है यदि विवेक को छोड़ करके आप आसक्ति की ओर झुक जाएंगे तो पथक भ्रष्ट हो जाएंगे और तो बड़ा भारी देव असुर संग्राम होता है बृहस्पति के पक्ष में ब्रह्मा आते हैं तो चंद्रमा के पक्ष में शिव आ जाता है तो बड़ी, बड़ी तो आपको ये बात सुनाता है। आप की बुद्धि बिल्कुल ठीक रखनी रहनी चाहिए इंद्रिया ही चरता जन मनोनु विधीय तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नाम बामसी तेज हवा का झोंका आवे तो पानी में नाव को न जाने कहां बहाके ले जाएगा तो आगे आगे चलते हैं इंद्रिय और उनके पीछे चलता है मन और वो बुद्धि को अपनी ओर खींच लेता है तब बुद्धि का नाश हो जाता है आप अपनी बुद्धि को बचाइए काम से क्रोध से लोभ से मोह से रोज प्रार्थना करते हैं ना हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लिए बृहस्पति शांतिदायक हो माने हमारी बुद्धि दुख में न फसे अज्ञान में न फसे भय में न फसे कुकर्म में न फसे क्या बढ़िया मंत्र मंत्रा तो सन्नो विष्णु रुरु विष्णु माने जो सबको घेरे हुए देवता है ये प्रवेश के अर्थ में जो विष्व धातु है उससे विष्णु शब्द नहीं बनता है क्योंकि उसमें तालब श है और वो मूर्धन्य सकार नहीं हो पाता तो ये विस्लि एक धातु है उसका विशति रूप नहीं बनता विशति नहीं बनता बेवेष्टि बनता है बेवेष्टि विश्वाम इति विष्णु है व्याप्त है संपूर्ण प्रवेश नहीं करता है व्याप्त है प्रवेश करने में मैंने पहले से चीज होए और उसमें कोई घुसे उसका नाम होता है प्रवेश ये विष्णु किसी बनी बनाई चीज में प्रवेश नहीं करता है बल्कि जैसे घड़े में आसमान पहले से रहता है धरती में भी रहता है निकाली हुई माटी में भी रहता है डले में भी रहता है घड़े में भी रहता है पहले से ही मौजूद रहता है उसको विष्णु बोलते हैं तो ये जो विष्णु है ये गति का देवता है हम कहा जा रहे हैं देखो हमारे पांव उठते हैं होटल में जाने के लिए उठते हैं शराब खाने में जाने के लिए उठते हैं चंडू खाने में जाने के लिए उठते हैं, जुआ खेलने के लिए उठते हैं, चोरी करने के लिए उठते हैं हमारे मन में मृत्यु का भय आता है अज्ञान छा जाता है दुख आ जाता है बेचैनी हो जाती है हम कहते हैं हे विष्णु देवता आप तो उक्रम है माने चारों ओर आप ही कती है बहु। क्रम पाद विन्यास क्रमोपाद विक्षेप है चारों चल सकते हैं बाबा आपकी मोटर कहाँ जाएगी जहाँ आप ले जाना चाहेंगे परंतु उसके लिए आकाश की तो जरूरत पड़ेगी ना अवकाश होगा नहीं तो मोटर जाएगी तो ये अवकाश के देवता हैं विष्णु जो लोग रोज शांति पाठ करते हैं पुरुक्रम है पुरुक्रम है कृष्ण उहुधा क्रम पाद विन्यासो जत्र जो रास लीला में महाराज ताता से ताता थे ठुमु ठुमुक करके इस गोपी के साथ इस गोपी के साथ इस गोपी के साथ इस गोपी के साथ पाद विन्यास करते हैं उनका नाम है औरक्रम और क्रम का अर्थ है गोपी अनेक हैं और कृष्ण एक वो सबके साथ नाचते हैं वो सबके हृदय में रहते हैं वो सबके बगल में रहते हैं वो सबके सामने रहते हैं वो सबके पीछे रहते हैं उनका नाम विष्णु है विष्णु कृष्ण विष्णु है विष्णु कृष्ण है और वो सब गए हमारे मन में एक वृत्ति उदय होती है उसके पेट में कृष्ण वो जब शांत होती है तो शांति में कृष्ण दूसरी वृत्ति उठती है उसमें कृष्ण उसके सामने कृष्ण दिख रहे उसके पीछे से कृष्णा उसको शक्ति दे रही है वृत्ति के पीछे कृष्ण है आगे कृष्ण है बगल में कृष्ण है मध्य में कृष्ण है कृष्ण पूर्व क्रमा उनका पाद विन्यास एक, एक ताल में है एक एक स्वर में है एक एक लालय में है एक एक राजनी में है वो ठुमुक ठुमुक कर ठुमुक ठुमुक कर चल रहे हैं। अंगना, अंतरे माधव माधवम माधवम डांतरे आप किसी को जब देखते हैं किसी भी चीज को तो देखें वो नाचती हुई जरूर होते हैं एक एक परमाणु नाचते हैं एक एक अणु नाचते हैं एक एक कण नाचता है नाचता है वो ये सृष्टि नाच रही है नाच ना रही हो नर्तन ना हो तो परिवर्तन भी ना हो नाचना न ना हो तो बदलना न हो स्पंदन है प्रत्येक वस्तु में स्पंदन है आप कहा तक देखते हैं उसका बदलने वाली चीज को देखते हैं कि बदलना देखते हैं कि बदलने के बाद जो बन जाती है सो देखते हैं यदि बच्चे के शरीर में रक्त नाचता नहीं कण नाचते नहीं तो वो जवान न होता हो और जवान के शरीर में यदि खून नाचने वाला ना होता और उसके कड़क नाचने वाले ना होते तो गुड्ढा ना होता बीज से अंकुर हुआ अंकुर से पेड़ हुआ पेड़ में पत्ते लगे फूल लगे फल लगे वो रहा पका गिर गया ये सब नृत्य हो रहा है समूची सृष्टि नाच रही इस सृष्टि के साथ ब्रह्मा नाच ना ना रहे हैं विष्णु नाच रहे हैं रुद्र नाच रहे हैं विधि हर शामू नचावन हारे प्रकृति नाच रही है और... प्रकृति नाच रही है परमाणु नाच रहे हैं मन नाच रहा है अवस्थाएं नाच रही हैं। इस मृत्यु के साथ इस नर्तन के साथ कोई एक है वो रास कर रहा है सबके साथ नाचता है और मछली के साथ भी नाचता है कछुए के साथ भी नाचता है बराह के साथ नाचता है घोड़े के साथ नाचता है और शेर के साथ नाचता है ब्राह्मण के साथ नाचता है क्षत्रिय के साथ नाचता है रूप रासी, अजीर बिहारी नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी भगवान नाचते हैं और नृत्य होता है विष्णु कैसे हैं विष्णु और क्रमा कभी एक घुघरू बजाते हैं कभी दो घुघरू बजाते हैं कभी तीन बजाते हैं कभी जमा जब सब बज उठता है आ, आ, आ, कभी पंजे पर नाचते हैं कभी एड़ी पर नाचते हैं कभी एक पांव मिलाते हैं कभी दोनों पांव मिलाते हैं नृत्य हो रहा है प्रभु का नृत्य हो रहा है आप देखते क्या हैं? तो यदि आप वस्तुओं को देख रह गए उनका नाचना देख कर रह गए और उनका बदलना देख कर रह गए तो अभी आपने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा हो देखना तो तब है जब कण के नाच में कण कण के नाच में क्षण क्षण के नाच में इंच इंच के नाच में मन मन के नाच में तन तन के नाच में आप उस परमात्मा का दर्शन करें जो इस अनेकता में एक होकर नाच रहा है और क्रमा प्रतिबिंब नाच रहा है बिंब नाच रहा है नाच रहा है नृत्य है नृत्य अच्छा आप लोग पहले तो हमको आजकल का मालूम नहीं है ईशावाद से उपनिषद का यहाँ पाठ होता है कि नहीं होता है। पहले होता था स्वामी परमपुरु जी महाराज के समय में एक सज्जन आते थे प्रातः काल ईशावाद से उपनिषद होता उसमें एक मंत्र आता है आपके ध्यान में तदेजती तईजती सदरे तदवंतिके तदंतर सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य भाज्यता एजती माने होता है स्पंदते कंपते नाच में आपने देखा टुटी कैसी हिलती है उसी को जैसे बोलते हैं टुड्डी जो हिलती है ना जो हिलती है आपने भरतनाट्यम तो देखा ही होगा आंखों का नृत्य हो मणिपुरी नृत्य देखा हो तदीजती वो परमात्मा कैसा है वो तो नाचता है कंपित होता है स्पंदित होता है ये सृष्टि क्या है देखो लहर लहर में समुद्र है कि नहीं किसी को मौज बोलते हैं उर्दू भाषा में मौज बोलते हैं लहर को मौज बोलते हैं तो जो सच्चरा आनंद समुद्र में जो लहर उठती है जो सच्चरा आनंद समुद्र की जो लहर है मौज है उसी का नाम ये सृष्टि है देखो इसमें न मृत्यु है न इसमें बेहोशी है न इसमें दुख इसमें द्वैत है वो एक ही जल है सत का सत वही अमृत है इस विश्व सृष्टि में आ, इस विश्व सृष्टि में न मृत्यु है सत है मृत्यु नहीं है मालूम पड़ती है इसमें है बेहोशी नहीं है अज्ञान नहीं है ये तो होश का नजारा है मालूम पड़ता है इसलिए है कोई कहते हैं इसलिए मालूम पड़ता है इसको सृष्टि दृष्टि बात कहते हैं और कब मालूम पड़ता है इसलिए है इसको दृष्टि सृष्टि बात बोलता है इसमें दुख नहीं है ये तो परमा आनंद कंद है हो उसी का आना उसी का जाना उसी का लोप होना उसी का गोप होना वही है पूर्व उसकी चाल ऐसी है कि हम पहचानते नहीं है ना पहचानने की कमी है है सब चाल उसी की तो ये सन्नो विष्णु रुद्र क्रमक का अर्थ क्या है कि हम बदलना न देखें और परमाणु का प्रकृति का जीव का शरीर का तन का मन का नाचना नहीं जो इसके भीतर घुसकर महाराज अनेक वेश धारण की तनी जल्दी देश बदलता है उसको मेकअप करने में देर ही नहीं लगती है उसको पोशाक बदलने में देर नहीं लगती है स्त्री से पुरुष पुरुष से स्त्री हाँ बच्चा से बुढा बुढ्ढा से बच्चा जीवन से मृत्यु मृत्यु से जीवन ऐसा है ऐसा है वो परमेश्वर जिसकी एक बार पहचान हो जाती है है तो परमेश्वर पर पहचान नहीं है ना अपराध तो यही है कि हम पहचानते नहीं है परमेश्वर है जिसको हम बुरा समझते हैं वहां भी परमेश्वर वह भी परमेश्वर है में जो कीड़े दिल बिलाते हुए मालूम पड़ते हैं है ना? वो भी परमेश्वर के ही रोल विदेश में एक बहुत बड़ा विद्वान था अभी हमको नाम उसका भूल जाता है अंग्रेजी शब्द और नाम को भूल जाते हैं था वो विदेश उसका ख्याल था कि मेरे जैसा विद्वान दुनिया में और कोई नहीं कोई भी शास्त्राप्त करे बहस करे मैं उसको पराजित कर देता हूं और कर दूंगा ये अभिमानदारा करके बैठा था एक दिन सपने में उसने देखा कि एक दूसरा विद्वान आया बड़ा भारी विद्वान हो सभा जुड़ी दोनों में शास्त्राप्त हुआ आए हुए विद्वान में और देख, उस विद्वान में दूसरा देख रहा महाराज वो हार गया हार गया तो बहुत दुख हुआ हाँ हार, मैं हार गया जब सपना टूटा जागा बहुत दुख था ग्लानी थी मन में कि मैं सपने में भी क्यों हार गया स्नान किया भोजन किया शांति से बैठा अब उसको मालूम पड़ा कि सपने में जिस समय जिससे मैं हार गया वो विद्वान तो मेरी ही बुद्धि थी मेरी ही बुद्धि विद्वान बन के आई और हमारी ही दो बुद्धियां आपस में लड़ी हैं और हमारी एक बुद्धि ने दूसरी बुद्धि को हरा दिया मैं दूसरे से कहा हारा है मैं दूसरे से नहीं हारा हो अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धि से हारने वाली बुद्धि भी हमारी हराने वाली बुद्धि भी हमारी देखो ना भागवत में ये बात लिखी कि जब दो विद्वान आपस में शास्त्रार्थ करने लगते हैं जक्कयो वजताम वादी नाम वही विवाद संवाद भुभो बलंती एक के मन में एक की बुद्धि में बैठ के परमेश्वर पूर्व पक्ष देता है दूसरे की बुद्धि में बैठ करके उत्तर पक्ष देता है और दोनों भी पर को भी कर को भी शास्त्रार्थ करते हैं परमेश्वर दोनों में एक है उजला बिजली के दूध तार टकराए आग लग गई तार दो थे बिजली एक थी हो तार ही दो थे बिजली एक थी क्या देखते है? आग लगी इतना ही देखते हो कि तार तार हैं ये देखते हो कि तार टकराए हैं ये देखते हो कि दोनों में बिजली एक है क्या देखते हो तुम्हारी नजर कहां तक जाती है गंभीर अर्थ में डुबकी लगाने वाली तुम्हारी बुद्धि है कि नहीं